पाठ 16 मूसा का बचाया जाना और अगुवाई के लिए चुनाव सत्य परमेश्वर ने मूसा को इसराइलियों को मिश्र देश से छुड़ाने के लिए चुना बाइबल आयत परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ तू इसराइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ उसी ने तुम मुझे तुम्हारे पास भेजा है निर्गमन 314 परिचय कई साल पहले परमेश्वर ने अबराम से कहा था उसके वंश देश में 400 वर्ष तक गुलामी करेंगे उत्पत्ति पंद्रह तेरह तब यहवा ने अब्राहम से कहा यह निश्चित जान की तेरे वंश प्राई देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे बाद में अब्राहम का पोता याकूब और उसका परिवार अकाल के कारण मिश्र देश गए और वे वहाँ वह गुलाम बन गए निर्गमन एक एक से सात इसराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे अर्थात रूबेन शिमोन लेबी यहूदा, इसाकार जबुलून, विनियाम दान नप्ताली, गाद और आशेर और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब सत्तर प्राणी थे और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे और इसराइल की संतार फूलने फलने लगी और वे अतं सामर्थ्य बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया यूसुफ और उसके परिवार की मृत्यु मिश्र देश में हो गयी और इसराइलियों की जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई और वे पूरे मिश्र देश में फैल गए निर्गमन एक आठ से सत्रह मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने अपनी प्रजा से कहा देखो इसराइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें कहीं ऐसा ना हो की जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ चुके तो हमारे बेरियो से मिलकर हमसे लड़े और इस देश ऐसी निकल जाए इसीलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया की कि वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करें तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया पर जो जो भी उनको दुख देते गए त्यों त्यो में बढ़ते और फैलते चले गए इसीलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए तो भी मिश्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति काम की कठिन सेवा ऐसी से दुखी कर डाला जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसी में कठोरता का व्यवहार करते थे शिप्रा और पुआ नाम दो इबरी दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इबरी स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना परन्तु वे दाइया परमेश्वर का भय मानती थी इसीलिए मिश्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी मिस्र का नया राजा उनसे भयभीत हो गया इस्राएलियों के साथ गुलामों की तरह बर्ताव करने लगे फिर भी इस्राएली वृद्धि करने लगे निर्गमन दो एक ऐसी दस लेबी के ग्राने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देख कर यह बालक सुंदर है उसे तीन महीने तक छिपा रखा और जब वह उसे छिपा न सकी तब उसके लिए एक शरकंडो की एक टोकरी लेकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे पर कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखी इसका क्या हाल होगा तब फिर की बेटी नहाने के लिए नील नदी के किनारे आई उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देख अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा तब उसने उसे खोल देखा की एक रोता हुआ बालक है तब उसे तरस आया और उसने कहा यह तो किसी इबरी का बालक होगा तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा क्या मैं जाकर इबरी स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊ जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे फिरोन की बेटी ने कहा जा तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई फिर की बेटी ने उससे कहा तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। इस बालक के माता पिता ने विश्वास किया कि परमेश्वर उसका ध्यान रखेगा परमेश्वर ने राजा की पुत्री का उपयोग किया मूसा का जीवन बचाने के लिए और एक दिन उसने मूसा का उपयोग इसराइलियों को आजाद कराने के लिए किया परमेश्वर अपने लोगों का और तुम्हारा ध्यान रखता है निर्गमन 211 ग्यारह उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इबरी भाई को मार रहा है जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तब उसने मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इबरी पुरुष आपस में मारपीट कर रहे है उसने अपराधी से कहा तू अपने भाई को क्यों मारता है उसने कहा किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया जिस बांति तूने मिश्री को घात किया क्या उसी बांती तू मुझे भी घात करना चाहता है तब मूसा यह सोचकर डर गया की निश्चय वह बात खुल गई है जब फिर ने यह बात सुनी तब मूसा का घात करने की युक्ति की तब मूसा से भागा और मिध्यान देश में जाकर रहने लगा और वह वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया मिध्यान्न के याचक की सात बेटिया थी और वे वहाँ कर जल भरने लगी कि कठोती में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। जब मूसा जवान हो गया उसने अपनी इसराइली भाई की सहायता करनी चाहिए किन्तु वह सफल हो गया और मूसा को मिस्र ऐसी भागना पड़ा और वह मिध्यान देश में चढ़वाहा बन गया परमेश्वर के अलावा कोई भी इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ा न सका निर्गमन दो तेईस ऐसी पच्चीस बहुत दिनों के बीतने पर परमेश्वर का राजा मर गया इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुआई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। और परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी बादशाह को जो उसने अब्राहिम इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित लगाया परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था चार सौ साल बाद इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाएगा परमेश्वर अपने वायदों को निर्धारित समय पर पूरा करता है निर्गमन तीन एक से मूसा अपने ससुर ससुरो नामक मिध्यान के याचक की भेड़ बकरियों को चलाता था और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लोभ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भसम नहीं होती तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर जाकर इस बड़े अचंबे को देखूंगा कि झाड़ी क्यों नहीं जल जाती जब योवा ने देखा की मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा कि हे मूसा हे मूसा मूसा ने कहा क्या आ गया उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाओ से जूतियों को उतार दे क्योंकि जिस स्थान पर तो खड़ा है वह पवित्र भूमि है फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर इसहा का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया एक बार मूसा अपनी भेड़ों को सीनेही पहाड़ पर चरा रहा था और उसने वहाँ पर झाड़ी को जलते हुए देखा पर राख में नहीं बदल रही थी जो परमेश्वर कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर ने समय जलती हुई झाड़ी में आवाज न दी तब तक मूसा पहचान नहीं पाया परमेश्वर ने मूसा को अपनी चप्पल उतारने को कहा क्यूँकी वह पवित्र जगह पर खड़ा था परमेश्वर पवित्र है नंगे पैर नमता और समर्पण का चिन्ह है दास नंगे पैर कार्य करते थे निर्गमन तीन सात से दस फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिश्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको मैंने भी सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्र लगाया है इसीलिए मैं उतर आया हूँ की उन्हें मिश्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है अर्थात कनानी हिजी एमोरी प्रिजी ही और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊ तो अब सुन इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ की तू मेरी इसराइली प्रजा को मिस्र ऐसी निकाल ले आए परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी चुन सकता है परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को गुलामी से मुक्ति दिलाने और पुण्य उन्हें बाचा के देश में पहुँचाने के लिए चुना निर्गमन तीन ग्यारह ऐसी बारह तब मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिर के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊ उसने कहा निश्चय में तेरे संग रहूंगा और इस बात का की तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे पहली बार मूसा असफल हो गया और वह दोबारा कोशिश करना नहीं चाहता था मूसा ने कहा मैं कुछ नहीं हूँ परमेश्वर ने कहा वह उसके साथ रहेगा और इसका सबूत जब इसराइली मिस्र ऐसी निकलकर सिनेही पहाड़ पर पहुंचकर परमेश्वर की आराधना करेंगे निर्गमन तीन तेरह से पंद्रह मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं, सो हूं। फिर उसने कहा तू इसराइलियों से यह कहना की जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा की तू इस से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा मूसा ने परमेश्वर से उसका नाम पूछा परमेश्वर ने अपने आप के बारे में बताया मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर के कई नाम है निर्माणकर्ता सब कुछ देखने वाला सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान सर्व, सर्व विश्वास योग्य और कभी ना बदलने वाला न्याय सब बुराई का पलटा लेने वाला प्रेमी दयालु और कृपालु परमेश्वर अपने आप को मैं हूँ कहता है इसका अर्थ है कि परमेश्वर स्वतः अस्तित्व मान है बाइबल के सर्वप्रथम वचन में लिखा है आदि में परमेश्वर परमेश्वर को किसी की आवश्यकता नहीं उसने सब कुछ बनाया है और वही जीवन का स्रोता है सब कुछ उसके अधिकार में है वह सबसे महान है केवल महान युवा ही इसराइलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ा सका निर्गमन तीन अठारह से बाईस तब वे तेरी मानेंगे और तू इसराइली पुर्नियों को संग लेकर मिश्र के राजा के पास जाकर उससे यूँ कहना की इबरियों के परमेश्वर से हम लोगों की भेंट हुई है इसलिए अब हमको तीन दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर योवा को बलिदान चढ़ाएं मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने नहीं देगा वर्ण बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने नहीं देगा इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा तब मैं मिश्रियों ऐसी अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछ हाथ नहीं निकलोगे वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसी और अपने अपने घर की पहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहराना इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे परमेश्वर ने मूसा को सब कुछ बता दिया जो भी होने वाला था परमेश्वर सब कुछ जानता है निर्गमन चार एक से बीस तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतिति नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे वर्ण कहेंगे कि योवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया योवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है वह बोला लाठी उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा तब योवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यौवा ने तुझको दर्शन दिया है तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई फिर यौवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप तो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोड के कारण हिम के समान स्वेत हो गया है तब उसने कहा अपना हाथ छाती पर रखकर फिर ढांप और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया तब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देख के समान हो गया तब यहावा ने कहा यदि वे तेरी बात की प्रतिति न करें और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतिति करेंगे और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतिति न करें और तेरी बात को न माने तब तू नील नदी के कुछ जल लेकर सूखी भूमि आरोप डालना और जो जल तू नदी ऐसी निकालेगा वह सूखी भूमि आरोप लहू बन जायेगा मूसा ने योवा से कहा हे hey, मेरे परमेश्वर प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा मैं तो मुँह और जीव का बद्दा हूँ योवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अदा मुझ यहुवा को छोड़ कौन बनाता है अब जा मैं तेरे मुख के संग कर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा हे मेरे प्रभु जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज तब युवा का कोप मूसा पर बड़का और उसने कहा क्या तेरा भाई लेव हारू नहीं मुझे तो निश्चय है की वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है और तुझे देख मन में आनंदित होगा इसलिए तुम उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊँगा और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चीनों को दिखाना तब मूसा अपने ससुरो के पास लौटा और उससे कहा मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं यत्रों ने कहा कुशल से जा और योवा ने मिध्यान देश में मूसा से कहा मिस्र को लौट जा क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटो को गद्दे पर चढ़ा कर, मिश्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा मूसा ने पूछा वह क्या करे अगर इसराइली विश्वास ना करे परमेश्वर ने उससे चमत्कार करने की सामर्थ दी जिससे यह सिद्ध हो जाए कि वह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था मूसा ने परमेश्वर से कहा वह बोलने में निपुण नहीं है परमेश्वर ने मूसा ऐसी कहा की वह उसे क्या कहना है बताएगा मूसा ने किसी और को भेजने के लिए कहा परमेश्वर मूसा से क्रोधित हो गया परमेश्वर ने मूसा से कहा उसका भाई हारून उसके लिए बोलेगा मूसा के पास परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था व्याख्या इसराइली लोग राजा की गुलामी में थे वे अपने आप से मुक्त ना हो सके परमेश्वर ने उन्हें मूसा के रूप में मुक्तिदाता प्रदान किया इसराइलियों की तरह आप और मैं भी शैतान और उसकी बुरी आत्माओं की गुलामी में है और हम अपने आप से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए परमेश्वर हमें मुक्तिदाता देने वाले का वायदा किया इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताए